ष्ट्र उवाच निर्वास नो निराल तला मना विदेह ईवराजते नाशोवा म से धीर से शीतलाक्ष तरात्म प्रकृत शून्यचितूवत हछया प्रकृति स न मनो नवमान कृतम कुरुते न भदी जीवन मुक्त सुखी श्रीमाशन शोभते नाना विचार शुश्रा धीरो विश्रात म न कलपते न जाती न शुणती न पश्य निवासनो निरालंब स्व मुक्तबंधन छिपता संसार वादे सुष्क पर्णव इन छोटी सी दो पंथियों में ज्ञान की परम व्याख्या समाहित इन दो पंथियों को भी कोई जान ले और जिले तो सब हो गया शेष करने को कुछ बचता नहीं अष्टवग्र के सूत्र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 स्वच्छंदचारी और बंधन रहित पुरुष प्रारब्ध रूपी हवा से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है लाउसू के जीवन में उल्लेख है कि वर्षों तक खोज में लगा रहकर भी सत्य की कोई झलक ना पा सका सब चेष्टाएं की सब प्रयास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 और कहते हैं वही उस सूखे पत्ते को देखकर कर लाओसू समाधि को उपलब्ध हुआ सूखे पत्ते के व्यवहार में ज्ञान की किरण मिल गई लाओसू ने कहा बस ऐसा ही मैं भी हो रू जहां ले जाएं हवाएं चला जाऊं जो करवाए प्रकृति कर लू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 और जहां जाता हो ये अनंत वहीं मैं भी चल पड़ू उससे अन्यथा मेरी कोई मंजिल नहीं डूबाए तो डूबू उबारे तो उबरूं डूबाए तो डूबना ही मंजिल और जहां डुबा दे वहीं किनारा और कहते हैं लाउसूसी क्षण परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया ये सूत्र पहला सूत्र अष्टावक्र का निर्वासनो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 आलस्य की भी सीमा होती अरे अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाओ मेरे घोड़ों पे क्यों सवार हो? न कोई महल है न कोई झील है अपने घोड़े भी नहीं तोड़ा सकते इसमें भी उधारी इसमें भी तुम मेरे घोड़ों पे सवार हो रहे आदमी पर खुद की कल्पना तो चढ़ ही जाती दूसरों की भी चढ़ जाती आदमी इतना बेहोश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 अब महत्वाकांक्षाओं के झूठे सतरंगे महल प्रभाव नहीं लाते टूट गए वे इंद्रधनुष कितने ही रंगीन हों, जान लिए गए पहचान लिए गए झूठे थे अपनी ही आंखों का फैलाव थे अपनी ही वासना की तरंगे थे कहीं थे नहीं और हम नाह उनके कारण सुखी और दुखी होते थे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 खिलौने बदल गए खेल जा रही खिलौने बदलने से कुछ भी नहीं होता खेल बंद होना चाहिए अष्टावक्र कहते हैं निरवासनों निरा लंबा जिसकी वासना गिर गई उसका आश्रय भी गिर गया अब आश्रय कहां खोजना है वो खड़े होने को जगह भी नहीं मांगता वो इस अतल अस्तित्व में शून्यवत हो जाता है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 आज भूख लगती है भर दो पेट कल फिर भूख लगेगी कोई एक दफा पेट भर देने से भूख थोड़ी मिट जाएगी भूख तो फिर फिर लगेगी आज प्यास है पानी पी लो फिर घड़ी भर बाद प्यास लगेगी आज काम वासना जगी है काम वासना में डूब लो फिर घड़ी भर बाद काम वासना जगेगी शरीर का स्वभाव क्षण वहां तृप्ति कभी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 अब तो हम उस छंद को गाते जो हमारे आत्यंतिक स्वभाव से उठ रहा है वही है अनाहत नाथ ओंकार नाम उसे कुछ भी दो बुद्ध उसे निर्वाण कहते महावीर उसे कैबल्य दशा कहते अष्टावक्र का शब्द है स्वच्छंद था और बड़ा प्यारा शब्द है निर्वासनो निरा लंबा स्वच्छंदो स्व को जो उपलब्ध हो गया मुक्त बंधना वही केवल वही बंधन से मुक्त है इस बात को भी ख्याल में लेना बंधन मुक्ति कोई नकारात्मक बात नहीं है विधायक बात है। स्वयं के छंद को जो उपलब्ध हो गया वही बंधन मुक्त है बंधन मुक्ति जंजीरों का टूटना नहीं है मात्र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 जिसे काराग्रह के बाहर लाने में भी धक्के देने पड़े ये तो काराग्रह के बाहर लाना ना हुआ क्योंकि जहां धक्के दे के लाना पड़े उसी का नाम तो काराग्रह ये तो बड़ा काराग्रह आ गया इसमें धक्के दे कर ले आए पहले धक्के दे के छोटे कारागृह में लाए थे अब धक्के दे के जरा बड़े कारागृह में ले आए दीवारें जरा दूर है इससे क्या फर्क पड़ता है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 काली छाया को आते देखा तो उसने रोका उसने उसने कहा कहा रुक मैं मैं खलीफा उमर बगदाद में प्रवेश के पहले मेरी आज्ञा चाहिए तू है कौन मृत्यु कर पांच हजार लोगों को मरना है बगदाद में और मृत्यु किसी की आज्ञा नहीं मानती खलीफा आप होंगे क्षमा करे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 तू ने कहा पांच हजार मारने पचास हजार मर गए उसने कहा क्षमा करे मैंने पांच हजार ही मारे बाकी पैतालीस हजार अपने ही से मर गए मैंने उनको छुआ ही नहीं आदमी की हजार बीमारियों में नौ सौ निन्यानवे अपनी ही पैदा की होती मान लेता है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 ग अर्जुन ने जोर शोर से चांटा मारा आंख कैसे बात है लेकिन क्षण भर पहले निकल नहीं पा रहा था नाग अर्जुन ने कहा था ये सम्मोहन का एक प्रयोग था हम अपने बंधन स्वयं माने बैठे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 घबराने वाली नहीं मुक्तदायी है हम तोड़ सकते हैं और मजा तो यह है कि बंधन काल्पनिक है वस्तुता नहीं स्वप्नवत सम्मोहन के है निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंदना छिपता संसार वातेन चेष्टे शुष्कपर्णवत वासना मुक्त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 सब संभाल लेंगे पादरी आके बैठ गया आया पति घर तो पादरी ने हिसाब से बात की उसने कहा कि सुनो तुम्हें लॉटरी मिली एक लाख रुपया जीते धीरे धीरे उसने सोचा ऐसा हिसाब करके धीरे धीरे कहेंगे लाख सहलेगा तो फिर लाख और बताएंगे फिर लाख सहलेगा तो फिर लाख और बताएंगे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 गांव से छुटकारा हो जाएगा रस तो तुम्हारा है रस बाहर से आता ही नहीं एक अमीर आदमी अपनी तिजोरी में सोने की ईटे रखे था रोज खोल के देख लेता था अंबार लगा रखा था सोने की ईटों का फिर बंद कर देता था बड़ा प्रसन्न होता उसका बेटा ये देखता था सारा घर परेशान था लोग जरूरत की चीजें भी पा नहीं सकते थे और वो ईट जमाए बैठा था घर के लोग ही दरिद्रता में जी रहे थे आखिर बेटे धीरे धीरे करके एक एक ईंट खिसकाने शुरू कर दी और ईंट की जगह पीतल की ईंटें रखता गया सोने की ईंट की जगह बाप की प्रसन्नता जारी रही धीरे धीरे सब ईंट नदारत हो गई लेकिन बाप रोज खोलने तक तिजोड़ी देखता ईटे रखी है प्रसन्न होकर ताला बंद कर देता जिस दिन मर रहा था उस दिन बेटे ने कही एक बात आपसे कहनी ये मजा आप भीतर ही भीतर का ले रहे हैं ईंटे वहां है नहीं क्योंकि ईटे तो हम खिसका चुके बहुत पहले तत्ण तो बाप दुखी हो गए छाती पीटने लगा जिंदगी गुजर गई मजे में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 कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिन निमित्तों के कारण हम हम इस सुख को पाना चाहते हैं वो निमित्त ही इतने बड़े बाधा बन जाते हैं कि हम इस तक पहुंच ही नहीं पाते प्रकृत्या सुनिश्चित कुर्वतो याकृत धीर से न मानो नव मान्यता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 उस धीर पुरुष के सामान्य जन की तरह न मान है न अपमान कृतम देहेन कर्मेदम न माया शुद्ध रूपेण या करो तीना यह कर्म शरीर से किया गया है मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है और अब तो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 ऐसा सारो चारों तरफ से सब तरफ से इकट्ठा करके उसने स्त्री बनाई क्योंकि सब काम पूरा हो चुका था वो आदमी बना चुका था तब आखिर में ये सज्जन आए कहने लगे अकेले में मन नहीं लगता तो स्त्री बना दी उसने लेकिन स्त्री उपद्रव थी क्योंकि कभी कभी वो गीत गाती तो कोयल जैसा हो कभी कभी जैसी दहाड़ती भी कभी कभी चांद जैसी शीतल हो कभी कभी सूरज जैसी तो हो जाती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 तुम स्त्री के बिना रह सकते हो न स्त्री के साथ रह सकते हो तो अब जैसे भी हो गुजारो तब से आदमी जैसे भी हो वैसे गुजार रहा तुम अगर बाजार में हो तो आश्रम बड़ा प्रीति प्रीतिकर लगेगा अगर तुम आश्रम में हो तो बाजार की याद आने लगेगी अगर तुम बंबई में हो तो कश्मीर